भाष्यार्थ अध्याय दशम खंड प्रथम प्रश्न का उत्तर यदि प्रजा प्रयंतीय प्रश्न प्रत्युपस्थितोपा कर्तव्यतया अब क्या तू जानता है कि इस इस्लोक से परे प्रजा कहाँ जाती है ऐसा यह प्रश्न निराकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथ विदु ये चे मेरण्ये श्रद्धा तपुपास ते चेषमी संभव आपुर्यमाण पक्षमायुर्माण पक्षादूदेती माषागस्तान मासेभ्य संवत्सरगम संवत्सरादादिमादिचंद्रमसम चंद्रमसो विद्युत तत्पुरशो मानव स एना गमयत स देवा जान पंथती वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वन में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं प्राण प्रयाण के अंतर अर्ची के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं अर्चि के अभिमानी देवताओं से दिवसाभिमानी देवताओं को देवसाभिमानियों से शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं को शुक्ल पक्षाभिमानियों से जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर की ओर जाता है उन छह महीनों को उन महीनों से संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं वहाँ एक अमानव पुरुष है वह उन्हें ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त करा देता है यह देवजान मार्ग है त्र लोकम प्रत्युता अधिकृता गृह मेधिनाथमेव यथोक्तम पंचाग्निदर्शनम दोलोका भो वयम क्रमेण जाता अग्निस्वरूपाह पंचाग्न आत्मान विदूर जानीजु हो इस लोक के प्रति उत्थित हुए अधिकारी पुरुष गृहस्थों में जो इस प्रकार यानी उपरयुक्त पंचाग्नि विद्या को जानते हैं अर्थात जो ऐसा समझते हैं कि द्व्युलोकादि अग्नियों से क्रमशः उत्पन्न हुए हम लोग अग्निस्वरूप यानी पंचाग्निमय है वे के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं कथम इथम इति अवगम्यतुस्थ एवं इत्थम विदु इस सामान्य निर्देश से यह कैसे जाना गया कि यह गृहस्थों के विषय में ही कहा गया है औरों के लिए नहीं नाम गृहस्थान ये येत्थम विद केलिष्टा पुतपरास्ते धूम चंद्रम गीति वर्ति ये चारण्योपलक्षिता वैखानशा पिव्रजकाच श्रद्धा तप विद्धि इुपासतेचिरादीना गमनम वक्षति पारिशेष्याद्निहोत्रा संबंध समाधान गृहस्थों में जो ऐसा जानने वाले नहीं हैं, बल्कि केवल इष्टापुर एवं दत्त कर्मों में ही लगे रहते हैं वे धूमादि के द्वारा चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं ऐसा श्रुति आगे कहेगी तथा जो अरण्य पद से उपलक्षित वानप्रस्थ एवं सन्यासी श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं उनका तो इस प्रकार जानने वालों के साथ गमन करना श्रुति आगे कहेगी अतः परिशेष और अग्निहोत्र के आहुतियों का संबंध होने के कारण भी इस कथन से गृहस्थों का ही ग्रहण होता है ननु ब्रह्मचारणोप्य पही ग्राम श्रुतारण्य श्रुत्या चानुपलक्षिता विद्यंते कथम परिशेष्य सिद्धि शंका जिनका ग्राम श्रुति और अरण्य श्रुति दोनों ही से ग्रहण नहीं होता वे ब्रह्मचारी लोग भी तो रह जाते हैं फिर तुम्हारे परिशेष की सिद्धि कैसे हो सकती है समाधान यह कोई दोष नहीं है नैस दोष पुराण स्मृति प्राण्यादुर्द्वेता नैष्ठिक ब्रह्मचारीमुतरे नार्य पंथा प्रसिद्धः अतस्ते भी सह गति उपकुर्वाणकास्तु स्वाध्याय ग्रहणार्थ इतिना विशेष निर्देशारहा है समाधान यह कोई दोष नहीं है पुराण और स्मृत ऊर्धरे ब्रह्मचारियों का सूर्य संबंधी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है अत वे भी अरण्यवासियों के साथ ही जाएंगे तथा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी तो स्वाध्याय ग्रहण के लिए होते हैं अत विशेष निर्देश के योग्य नहीं है कारण पुराण स्मृति प्रमाथक यदि पुराण और स्मृतियों की प्रमाणता से उत्तरायण की प्राप्ति का कारण ऊर्धरेता होना माना जाता है तब तो इस प्रकार पंचाग्नि विद्या का ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है न गृहस्थान प्रत्यर्थवे गृहस्थ अनिथम विदस्तेषा स्वभावत दक्षिण धूम पंथा प्रसिद्धस् इत्थ विदु विदुः वन्य वाण्य ब्रह्म विदु अथ यदु कुर्वन्ति यदि च चार्चिमे लिंगादुतरे तछाँति समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि गृहस्थों के लिए वह सार्थक है जो गृहस्थ ऐसा जानने वाले नहीं है उनके लिए स्वभावतः धूमादि दक्षिण मार्ग प्रसिद्ध है किंतु उनमें जो ऐसा जानने वाले हैं अथवा जो इनसे भिन्न सगुण ब्रह्म के उपासक हैं वे इस सगुण के लिए प्रेत कर्म करें अथवा न करें, वह अर्चरादि मार्ग को ही प्राप्त होता है इस श्रुति रूप लिंग के अनुसार उत्तर मार्ग से ही जाते हैं नरदुध्वरे तथा नाम चमान आश्रमित्व तथा ऊर्धरे में गृहस्थान ना युक्त अग्निहोत्रादी वैदिक कर्म बाहुल्य सती ऊर्धरेता और अतः उनमें उन केवल उर्धरेताओं का ही उत्तरायण मार्ग से गमन होता है गृहस्थों का अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों की बहुलता होने पर भी नहीं होता यह ठीक नहीं है नई सदोष अपूता हिते संयोग शत्रुमृत संयोगाग धर्माधर्मौ हिंसाग्रह निमितौ माया ब्रह्मचर्यादि च बहुशुद्धिकार अपरिह माया ब्रह्मचर्यादि गिंसानृतमाया ब्रह्मचरियापरिहाराच शुद्धात्मनोतरे शत्रु मित्र राग युक्त उत्तरह द्वेषादि समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वे अपवित्र होते हैं शत्रु और मित्रों का सहयोग रहने के कारण उनमें राग द्वेष रहते हैं तथा हिंसा और कृपा के कारण धर्माधर्म भी रहते हैं उनके लिए हिंसा अनृत कपट और अब्रह्मचर्य आदि बहुत से अशुद्धि के कारण अनिवार्य ही है इसलिए वे अपवित्र हैं अपवित्र होने के कारण उनका उत्तर मार्ग से गमन नहीं हो सकता किंतु दूसरे वान प्रस्था हिंसा अनृत माया और अब्रह्मचर्य का त्याग कर देने के कारण शुद्ध चित्त हो जाते हैं शत्रु मित्र संबंधी भाव और राग द्वेश का त्याग कर देने से वे मलहीन हो जाते हैं तथा तो उनके लिए उत्तर मार्ग ठीक ही है तथा छ पौराणिका ये प्रजामिशीरे धीरा से ये प्रजाम ही तथा लोग भी ऐसा कहते हैं कि जिन ने संतान की इच्छा की वे संसान को ही प्राप्त हुए किन्तु जिन बुद्धिमानों ने संतान की इच्छा नहीं की वे अमृतत्व को ही प्राप्त हुए इतम विदाम गृहस्थानक वाशिन्सि समान मार्गत्वे अमृत फलेवा विद्या तथा च विरोध न तत्र विद्वान् तिनाय नपस्वीन स एनम अविधि न भुनकतींका इस प्रकार जानने वाले गृहस्थ और वन वनवासियों को समान मार्ग और अमृतत्व फल प्राप्त होने पर तो वनवासियों के ज्ञान की, की भरसता सिद्ध होती है और और ऐसा होने से वहां दक्षिण मार्ग अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते इस त्रुति से विरोध आता है तथा अपना ज्ञान न होने पर वह परमात्मा इस जीव का मोक्ष दान द्वारा पालन नहीं करता यह कथन भी विपरीत हो जाता है न आभूतसलवस्थनमत विवक्षतवात्म पौराणिकूतसलब आभूत स्थान अमृत भाष्यते इति यच्चा यात्यकमत तदपेक्षाया न तत्र दक्षिणा जानति जानती सबदन इत्याद्या न न विरोध स नहीं क्योंकि यहाँ अमृतत्व से भूतों के प्रलय पर्यंत रहना ही अभिप्रेत है इसी संबंध में पौराणिकों ने कहा है कि भूतों के प्रलय पर्यंत रहना अमृतत्व की ही कहलाता है किंतु जो आत्यंत अमृतत्व है उसकी अपेक्षा से वहाँ दक्षिण मार्गी नहीं जाते अपना ज्ञान न होने पर वह परमात्मा इस जीव का मोक्ष प्रदान द्वारा पालन नहीं करता इत्यादि श्रुतियां हैं अतः इससे कोई विरोध नहीं है न च इति इति इत्यादि श्रुति विरोध चेत शंका किंतु ऐसा माने तो वे फिर नहीं लौटते इस मानव आवर्त में फिर नहीं आते इत्यादि श्रुति से विरोध आता है न इम मानवेषणा देशा भी न पुनरावृत्तिरस्ती यदि यदिते नाव नीम मानव मिति विशेषण मनर्थक सैन इमेत्यातिमा मुच्यत चेत न अनावृत्तिशब्दे न्यनावृत्थ से प्रतीतवादति कल्पना नर्थिक अत इमेती यान ही कल्पनी समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मानवम ऐसा विशेषण है तथा यह भी कहा गया है कि उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती यदि उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती तो इमम मानवम तथा इह ये विशेषण व्यर्थ हो जाते यदि कहो कि इमम और इह इन शब्दों से आकृति मात्र बतलाई गई है अर्थात किसी देश काल विशेष का नियम न करके उसके नित्य मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि नित्य अनावृत्ति रूप अर्थ की प्रतीत तो अनावृत्ति शब्द से ही हो जाती है अतः उसमें आकृति की कल्पना निर्थक ही है इसलिए इम और इह इन विशेषणों की सार्थकता के लिए उसकी अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिए फुटनोट अर्च मार्ग से जाने वाले पुरुष की इस्लोक में तो आवृत्ति नहीं होती किंतु ब्रह्मलोक में ही ऐसे कई लोक हैं जिसमें वह अपने तप के प्रभाव से जाता है मह जनह तप और सत्य ये चारों ही लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं। साधक अपनी साधना के प्रभाव से इनमें से किसी एक लोक में जाता है और फिर वहां से ज्ञान द्वारा उत्तरोत्तर लोक में जाता हुआ सत्य लोक में पहुँच मुक्त हो जाता है यह लोकांतरगमन ही उसकी अन्यत्र आवृत्ति है ना चा सदेक मेवा द्वितीयम न सदकमेंवा द्वितय प्रत्यवता मूर्धन्यनाड्याची रागेण गमनम ब्रह्मप्येती न तक्राम इत्यादि संयद्रुतेभ्य इसके सिवा जिनका ऐसा अनुभव है कि एकमात्र ही है, उनका शीर्ष स्थानीय नाड़ी द्वारा मार्ग से गमन भी नहीं होता जैसा कि वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है इसी से यह सब कुछ हो गया उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते यही लीन हो जाते हैं इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से प्रमाणित होता है ननु तस्मा जीवादीक क्रमिशोह प्राणा नोत्क्रामंती सहैव इति यदि इस का ऐसा अर्थ माना जाए कि उत्क्रमण उत्क्रमण करने की इच्छा वाले उस जीव के पास से प्राण नहीं करते बल्कि उसके साथ ही जाते हैं तो न इति विशेषणा अत्रवीय सर्वे प्राणा प्राणेर गमनस्य अनुक्रमती तस्मात उत्क्राम अंत्य समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से यही लीन हो जाते हैं या जा विशेषण व्यर्थ हो जाएगा तथा इसके सुबह सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं इस त्रुति से प्राणों के सही जीवन का गमन सिद्ध भी होता है अतः तो प्राण उत्क्रमण करते हैं इस विषय में कोई शंका नहीं हो सकती यदापि मोक्षस्य संसारगति यक्ष संसारगतिलक्षण्या जीवन सहागमनम आशंक्यस्मात्क्रामीच्य समीयत विशेषणक सैन न चाण्त गतिप्यते वा वर्वत्यावाद सदात्मनो निर्भयवाद प्राण संबंध प्राणसंबंधमात्रफुलिंग जीवत्व कारण तद्वियोगे जीवत्व गतिर्वा न शक्या परि श्रुत चेत प्रमाण इसके सिवा संसार गति से मोक्ष की विलक्षणता होने के कारण जबकि जीव के साथ प्राणों के न जाने की आशंका करके ऐसा कहा जाता है कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं करते जीव प्राणों के बिना ही तो व्यर्थ हो, हो जाता है क्योंकि प्राणों से व्युक्त एवं हुए प्राणी की गति अथवा जीवत तो संभव ही नहीं है क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और निरवय है प्राण से संबंध हो होना ही अग्नि के विस्फुलिंगों के समान देव भाव रूप भेद का कारण है अतः तो यदि को प्रमाण माना जाए तो प्राणों का वियोग हो जाने पर चिदात्मा के जीवत्व तो अथवा गति की कल्पना नहीं की जा सकती ना सतो नूरवय स्फुट तो जीवाख्य सद्रूपम गच्छति इति सत्यम कल्पयत तस्मा तयोधनमृतत्व सगुण ब्रह्मोपाचक सनाड्यागमनम सापेक्षमें सा चा मृतत्व न साक्षा मोक्ष इति गम्यते ग तदपराजितादीय शर इुक्त ब्रह्मलोक विशेषणा इसके ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सदात्मा का उससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव भी जीव संज्ञक है और वह सदात्मा को छिद्र युक्त करता हुआ जाता है अतः तो उस मूर्धन्य नाड़ी से ऊपर की ओर जाता हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है इस प्रकार शगुण ब्रह्मोपाश का प्राणों के साथ मूर्धन्य नाड़ी से जाना सापेक्ष अमृतत्व ही है साक्षात मोक्ष नहीं है यह जाना जाता है क्योंकि श्रुति ने वह अपराजिता पूरी है वह हर्षोत्दक सरोवर है ऐसा कहकर उन सगुण ब्रह्मों को ही यह ब्रह्मलोक मिलता है ऐसा विशेषण दिया है अतः पंचाग्निदो गृहस्था ये चेमेरण्ये वन प्रस्था परिभ्राजकाश सह नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी श्रद्धा तप एक महा्यूपासस्ते श्रद्धा तपस्विन अतः पंचाग्निवेत्ता गृहस्थ और जो ये वनवासी नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के सहित और और सन्यासी, श्रद्धा तप इत्यादि की उपासना करते हैं श्रद्धालु एवं तपस्वी हैं। उपासना शब्द तात्पर्य इष्टापुर दत्ता मृत्युपास यद्रुत्यंतराध्ये चत्यम ब्रह्म हिण्यगर्भासते सर्वे देवता अर्चिसमर्चिराभिमा देंता दि संभव प्रतिप्य सामनमुगति व्याख्यान एस देश पंथा व्याख्या सत्यलोकस नाड़ यदंतरा पितर मातरम च मंत्रवर्णा जैसा कि इष्टापूर् दत्त श्रुति में है उसी के समान यहाँ उपासन शब्द के अर्थ में है तथा एक अन्य श्रुति के अनुसार जो हिरण्य संज्ञक सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वे सब अर्ची यानी अर्ची के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं से सब चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत उपकोशल विद्या में बतलाई हुई गति की व्याख्या की समान है सत्यलोक में समाप्त होने वाले देवजान मार्ग की व्याख्या की गई इस मार्ग की ब्रह्मांड से बाहर गति नहीं है जैसा कि जो पिता द्वलोक और माता पृथ्वी के बीच में है इस मंत्र से सिद्ध होता है तृतीय प्रश्न का उत्तर देवजान और धूमजान का जावर्तन स्थान अथया जा ग्राम दत्त मृत्यु धूम अभि संभव धूम्रात्रि रात्रेर पर दक्षिण महासा तानते संवसनम अभी, अभी प्राप्व तथा तो जो ये गृहस्थ लोग ग्राम में इष्ट पुत्र और दत्त ऐसी उपासना करते हैं वे धूम को प्राप्त होते हैं धूम से रात्रि को रात्रि से कृष्ण पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष जिन छह महीनों से सूर्य दक्षिण मार्ग से जाता है उनको प्राप्त होते हैं ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते अथे प्राप्तावनाथः प्राप्तवनाथ या इमे गृहस्थ ग्रामे ग्राम गृहस्था असाधारण विशेषण अरण्यवासीभ्यो ज्याद्यर्थम यथा वानप्रस्था न प्रस्थपरिभ्राजकाना विशेषण गृहस्थेभ्यो व्यावृत्थ इष्टापुरते इष्टम अग्नि होत्रादी वैदिक व्हादीक दत्तम बहिर्वेदी यथाशक्ो द्रव्यसंभागो दत्तम विधम पिछरण पिता उद्यपाते इति से प्रकार दर्शन वर्जित्व अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते अथ यह शब्द दूसरे विषय की प्रस्तावना के लिए है जो ये गृहस्थगण ग्राम में जिस प्रकार अरण्य यह वानप्रस्थ और परिव्राजकों का गृहस्थों से व्यावृत्ति बनने के लिए असाधारण विशेषण था उसी प्रकार ग्राम में यह वनवासियों से व्यावृत्ति करने के लिए गृहस्थों का असाधारण विशेषण है इष्टापुर अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म को इष्ट कहते हैं तथा वापी कुप तड़ाग एवं बगीचे आदि लगाने वाले का नाम पुरत है और वेदी से बाहर दान पात्र व्यक्तियों को यथाशक्ति धन देना दत्त कहलाता है इस प्रकार जो परिचर्या गुरु शुश्रूषा एवं परित्राण धर्म रक्षा परित्राणी का प्रकार प्रदर्शित करने के के लिए है वे उपासना होने कारण धूम -धूमा भिमारी देवता को प्राप्त होते हैं रात्रि तयातिता धूमरात्रिम रात्रिदेवतापक्षता कृष्ण पक्षाभिमानी अपर पक्षाद्यान ष्मा दक्षिण दक्षिण सब देवता दिवता प्रतिप्य संगचारिण्यो देवता इति हिष्मासदेवता नीति बहुवचन प्रयोगस्तासुन नैते कर्मी प्रकृता संवत्सर संवत्सराभिनी देवताम अभी प्राप्त बनती उस धूमाभिमानी देवता से अतिवाहित आगे ले जाते जाए जाते वे, वे धूम से रात्रि को रात्रि देवता को रात्र से अपर पक्ष यानी कृष्ण पक्ष से जिन महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर होकर चलता है उन महीनों को अर्थात दक्षिणायन के छह महीनों के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है ये सनमाशा देवता एक संघ में रहने वाले हैं इसलिए उनके लिए मासान ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ जिनका प्रकरण है वे ये कर्मकांडी कांडी संबस्र को संवत्सराव देवता को प्राप्त नहीं होते शंका किन्तु यहाँ संव पुनः संवत्सर प्राप्ति प्रसंगो यत प्रतिषिध्य थे शंका किंतु यहां संवत्सर प्राप्ति का प्रसंग ही कहाँ था जो प्रचरित किया गया अस्थ प्रसंग संवत्सर से कस्यावय भूते दक्षिणोत्तरायण त्राचिरादि मार्ग प्रवृत्ता उदगयन मसेभ्यो अवयवि संवत्सर से प्राप्ति अत इहादय भूता दक्षिणा प्राप्ति शुवा तदवयविना पूर्व प्राप्ति हाँ प्रसंग है दक्षिणायन और उत्तरायन ये एक ही संवत्सर के दो अवयव हैं उनमें अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले पुरुषों के उत्तरायन के महीने से अपने अवयवी संवत्सर की प्राप्ति बतलाई गई थी इसलिए यहाँ भी उससे अवयव दक्षिणायन से महीनों की प्राप्ति सुनकर पूर्वत उनके अवयवी जाती है इसी से वे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते ऐसा कहकर उसकी प्राप्ति का प्रसिद्ध किया जाता है मास चंद्रम संदेवा नाम राजा तम देवा भक्ष दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं यह चंद्रमा राजा सोम है वह देवताओं का अन्न है देवता लोग उसका भक्षण करते हैं पृतृलोकम पितृलोका आकाश महाकाशाद चंद्रमस मसम कोश प्राप्य चंद्रमा यह दृष्यंतरिक अंतरिक्षे सोमो राजा ब्राह्मणा देवादेव भक्ष्यूमा ग्रम दक्ष्यंते वे दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं उनके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह यह चंद्रमा कौन है या जो आकाश में दिखाई देता है तथा जो सोम ब्राह्मणों का राजा है वह देवताओं का अन्न है उस चंद्रमा रूप अन्न को इंद्रादि देवता भक्षण करते हैं अतः धूमादि मार्ग से जाकर चंद्रमा रूप हुए वेकर्मी देवताओं से भक्षित होते हैं नन्वर्था ज्येष्ठाधिकरणम यदन्न भूता देवे भक्सेरन शंका यदि वे अन्न रूप होकर देवताओं द्वारा भक्षित होते हैं तो कर्मों का करना अनर्थ अन्य ही स अन्नम अन्नपकरण मात्र सेवक्षित्वात नी ते केवलोत्व भक्ष कि उपकरण भवन्ति ते स्त्री पशु भितिवत शब्द, शपकरणु स्त्रिओं पशवोम विषोन्नम राग्या मिथ्यादी नास्ति पुरुषोपो्येप्युपो कर्मलो कर्मिणो उपभोग्या अपि सह सुखिनो देवै क्रीड़ती शरीरम चुखोपभोग्य चंद्रमंडल आरभ पुरस्ता श्रद्धा शब्द आपो दुलोकानौता सोमो राजा संभवती समाधान य दोष नहीं है क्योंकि अन्य इस शब्द से केवल उपभोग की सामग्री ही विवक्षित है वे देवताओं द्वारा घ्रास की तरह उठाकर नहीं खाए जाते तो फिर क्या होता है ये स्त्री पशु एवं शिवकादि के समान देवताओं के केवल उपकरण मात्र होते हैं अन्न शब्द का उपकरणों में भी प्रयोग देखा ही जाता है जैसे राजाओं का स्त्रियां अन्न है पशु अन्न है वैश्य अन्न है इत्यादि पुरुष के उपभोग्य होने पर भी उन स्त्री आदि को उपभोग प्राप्त न होते हो ऐसी बात नहीं है अतः कर्मी लोग देवताओं के उपभोग्य होने पर भी सुखी होकर देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा उनका सुखो भोग योग्य जलीय शरीर चंद्रमंडल में आरंभ होता है पहले यह बात कही भी जा चुकी है कि श्रद्धा शब्दवाच्य जल का दुलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर सोम राजा की उत्पत्ति होती है ताप कर्म संवाइन्य इतर चूत दुलोकम प्राप्य चंद्रपन्ना शरीर इष्टादात्या शरीर हूतायाग्नि दहमा शरीरे, तदुत्थ आपो धूमेन सहोर्धम यजमे चंद्रमण्डलम् प्राप्य कृतमृत्ति स्थानीया बाह्य शरीरारंभिका तदारेदि फल भुंजा आस्ते। वह कर्म संबंधी जल अन्य भूतों से अनुगत हो जो लोग चंद्रभाव को प्राप्त हो इष्टादि कर्मों की उपासना करने वाले पुरुषों के शरीरादि का आरंभ करने वाला होता है फिर शरीर रूप अंतिम आहूति के हित होने पर जब अग्नि द्वारा शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जल धूम के साथ यजमान को आच्छादित कर ऊपर चंद्रमंडल में पहुँच कुश एवं मृतिका स्थानीय बाह्य शरीर का आरंभ करने वाला होता है उससे आरंभ हुए शरीर से ही वे इष्टादि कर्मों का फल भोगते हुए वहां रहते हैं